संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व, अर्जुन के द्वारा कर्ण की पराजय और का दुर्योधन के संबाद, तथा पांचालों के साथ साथ तथा घोर युद्ध, तदनंतर पांडव और पांचाल वीर कर्ण की निंदा करते हुए चारों ओर से एक साथ वही आप पहुंचे जब कर्ण पर उनकी दृष्टि पड़ी तो वे उच्च स्तर से गर्दना करते हुए बोले यह पांडवों का कट्टर दुश्मन है सदा का पापी है यही सारे अनर्थों की जड़ है क्योंकि यह की हां में हां मिलाया करता है। इसे। ऐसा कहते हुए सभी छत्रीवीर कर्ण का वध करने के लिए उसके ऊपर टूट पड़े और बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके उसे आच्छादित करने लगे उन सब महारथियों को अपने ऊपर धावा करते देख महावनी कर्ण ने सहायकों की मार से पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया उस समय हम सब लोगों ने कर्ण की अद्भुत पूर्ति देखी महारथी कर्ण ने राजाओं के बाण समूहों का निवारण करके उनके रथों और घोड़ों पर अपने नाम वाले बाणों का प्रहार किया उसे व्याकुल होकर वे इधर उधर भागने लगे कर्ण के सहायकों से आहत होकर झुंड के झुंड घोड़े हाथी और रथी मरते दिखाई देते थे की उस को महाबली अर्जुन नहीं सह सके उन्होंने उसके ऊपर धनुष छूट कर गिर गया किन्तु आधे ही निमेश में उसने पुल धनुष उठा लिया और अर्जुन को बाण समूह से ढक दिया किंतु अर्जुन ने हंसते हंसते उस बाण वर्षा का संहार कर डाला वे दोनों एक दूसरे से भिड़ कर परस्पर सहायकों की वृत्ति करने लगे इतने में ही अर्जुन ने कर्ण का पराक्रम देखकर बड़ी शीघ्रता से उसके धनुष को बीच ही में काट डाला फिर चार भंग मारकर उसके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया इसके बाद सारथी का भी सिर उतार लिया तब तक चार वाणों से उसके शरीर को बेहद डाला उन बाणों से कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई और वह अपने अश्वहीन रथ से कूदकर कर कृपाचार्य के रथ पर चढ़ गया उस समय उसके सब सम अंगान जान पड़ता था कर्ण को परास्त हुआ देख आपके योद्धा धनंजय के बाणों से छत विच को सब दिशाओं में भाग चले उन्हें भारती देख दुर्योधन सांत्वना देते हुए लौटाने लगा उसने कहा सूर विनो लो, तुम लोग श्रेष्ठ छत्ती हो तुम्हारे लिए भागना शोभा की बात नहीं है यह देखो मैं स्वयं अर्जुन का वध करने के लिए चल रहा हूं पांचालों और शोमकों के साथ अर्जुन को मैं स्वयं ही मारूंगा ऐसा कर कर क्रोध में भरा हुआ दुर्योधन बहुत बड़ी सेना के साथ अर्जुन की ओर बढ़ा यह देख कृपाचार्य अश्वस्थामा के पास आकर कहा आज यह राजा दुर्योधन अमरस में भरा हुआ है से अपने विचार शक्ति खो बैठा है जैसे पतंगे जलने के लिए भी दीपक के पास जाते हैं उसी प्रकार अपना सर्वनाश करने के लिए अर्जुन से लड़ना चाहता है हम लोगों के सामने ही तार्स से झूल यह अपना प्राण खो बैठे इसके पहले ही तुम जाकर इसे रोक लो अपने मामा के इस प्रकार कहने पर अश्वस्था दुर्योधन के पास जाकर बोला गाधवारी नंदर मैं तुम्हारा हितैष हूँ मेरी जीते जी मेरी अवहेलना करके तुम्हें अकेले युद्ध नहीं करना चाहिए तुम अर्जुन को जीतने के विषय में संदेह न करो चुपचाप खड़े रहो मैं जाकर अर्जुन को रोकता हूँ तो अपने पुत्र की भांति पांडवों की रक्षा करते हैं और तुम भी सदा उनके और लापरवाही दिखाते हो मैं नहीं जानता तुम्हारा पराक्रम क्यों मंद हो गया है शायद मेरा दुर्भाग्य हो अथवा तुम धर्म या द्रौपदी का प्रिय करना चाहते होगे। हो मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और मेरे दुश्मनों का नाश करो तुम पांचालों और को उनके मार डालो। इसके बाद जो बाकी रह जाएंगे उन्हें तुम्हारे संरक्षण में रहकर मैं स्वयं मौत के घाट उतारूंगा पहले पांचालों, सोमकों और कैकरों को जाकर रोको क्योंकि तो ये लोग अर्जुन से सुरक्षित होकर मेरी सेना का सफाया किए डालते हैं पहले करो या पीछे यह काम तुम्हारे किए भी हो सकता है अगर पांचालों को तुम उनके सेवकों सहित मार डालो तो इस जगत को पांचाल रहित कर दोगे ऐसा सिद्ध पुरुषों ने कहा है यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती इंद्र सभी देवता भी तुम्हारे बाणों का प्रहार नहीं सह सकती फिर तो पांडवों और पांचालों की तो बात ही क्या है वीरवर देखो यह मेरी सेना अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर भाग रही है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 और कभी हो सब पर संदेह करने का तुम्हारा स्वभाव हो गया है अपने ही गमन में फुले रहते हो यही कारण है कि हम लोगों पर तुम्हारा विश्वास नहीं होता खैर मैं तो अब जाता हूँ हित के लिए जीवन का लोभ छोड़कर प्रयत्न पूर्वक शत्रुओं से युद्ध करता रहूंगा और उनके मुख्य मुख्य वीरों को चुन चुन कर मारूंगा पांचालों और सोमकों का वर्ध तो करूंगा ही वो भी मरा देश जो लोग मेरे साथ लड़ने आवेंगे उन्हें भी यम लोग भेज दूंगा मेरी भुजाओं की पहुंच के भीतर जो आ जाएंगे छुट कर नहीं जा सकते इस प्रकार आपके पुत्र से कहकर अस्वस्थामा समस्त धर्मधारियों को भगाता हुआ युद्ध करने के लिए शत्रुओं के सामने जा डटा उसने केक और पांचाल राजाओं से पुकार कर कहा महारथियों तुम सब लोग एक साथ मुझ पर प्रहार करो यह सुनकर वे सभी वीर पर अस्त शस्त्रों की दृष्टि करने लगे अश्वस्थामा ने उनके अस्त्रों का निवारण करके पांडवों और धुष्ट के सामने ही उनमें से दस वीरों को मार गिराया की मार पड़ने से पांचाल और वहां से हटकर इधर उधर सब दिशाओं में भागने लगे तब धुष्ट ने अस्व पर धावा किया और उसे मर्म भेदी सहायकों से बिंद डाला अधिक घायल होने से अश्वस्थामा क्रोध में भर गया और हाथ में बाढ़ लेकर बोला धृष्ट स्थिर होकर क्षण भर और प्रतीक्षा कर लो अभी थोड़ी देर में तुम्हें तीखे कहा अरे ब्राह्मण क्या तू मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे उत्पन्न होने का प्रयोजन नहीं जानता आज रात में सबेरा होने से पहले ही तेरे पिता को मारकर फिर तेरा वध करूंगा जो ब्राह्मण ब्राह्मणों की तुम्हें का त्याग करके धर्म में रहता है, है, है। सब सब लोगों लोगों का का कहे हुए उस कठोर वचन को सुनकर अश्वस्थामा प्रचंड कोप से जल उठा और खड़ा रहा, खड़ा रहा ऐसा करते हुए उसने बाणों की वर्षा से उसे ढक दिया वजह से धृष्ट भी अश्वस्थामा पर नाना प्रकार के बाणों का प्रहार करने लगा उन दोनों की वाण वर्षा से आकाश और दिशाएं भर गई घोर अंधकार छा गया अतः वे एक दूसरे की दृष्टि से उधर होकर भी लड़ने लगे दोनों के ही युद्ध का ढंग बड़ा अद्भुत तथा सुंदर था दोनों की फूर्ति देखने ही योग्य थी उस समय रणभूम में खड़े हुए हजारों योद्धा उन दोनों की प्रशंसा कर रहे थे उस युद्ध में अश्वत्थाम धुष दमन के धनुष ध्वजा तथा छत्र काट डाले और सारथी तथा चारों पार्षकों को भी उसने सैकड़ों और हजारों पांचालों को को भगा दिया। उसके इस देखकर पांडव सेना हो उठी। उसने सौ बाणों से सौ पांचालों का नाश करके तीन तीखे बाण छोड़कर तीन श्रेष्ठ महारथियों के प्राण ले लिए फिर धृष्टधन्य और अर्जुन के देखते देखते, देखते वहां खड़े हुए बहुसंख्यक पांचालों का संहार कर डाला उनके रथ और ध्वजा चूर चूर हो गई, अब तो सिंह और पांचालों में भगदर पड़ गई। इस प्रकार महारथी अश्वत्थामा संग्राम में शत्रुओं को जीत कर बड़े जोर से गर्जना करने लगा उस समय कौरवों ने उनकी खूब प्रशंसा की